अथर्वेदीय मुंडकोपनिषद के तृतीय मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के नवम मंत्र के भाष्य की चर्चा हो चुकी है दशम मंत्र का विचार होना है नव मंत्र के द्वारा बताया गया ब्रह्म विद्या का फल ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में तो प्रतिबंध उपस्थित हो सकते हैं किंतु ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के बाद उसकी फल प्राप्ति में कोई प्रतिबंध नहीं होता इसे वेदांत सिद्धांत के रूप में बता करके नवम मंत्र के अवतरण भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया कि जो ब्रह्म विद्या का फल है मोक्ष निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति वह नित्य है इसलिए मोक्ष उत्पन्न नहीं होगा तो उत्पत्ति में जो विघ्न आते हैं वे मोक्ष में नहीं आएंगे मोक्ष नित्य होने से और मुक्त होने का होने वाले का वो स्वरूप ही है आत्मा ही है इसलिए अपने से भिन्न स्वर्ग आदि को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग आदि की प्राप्ति में जो विघ्न आते हैं उस प्रकार के विघ्न भी मोक्ष की प्राप्ति में नहीं आएंगे इसलिए कि मोक्ष आत्म स्वरूप है आत्म स्वरूप होने से नित्य है तो मोक्ष नित्य होने से उत्पन्न नहीं होता इसलिए उत्पत्ति में भी कोई विघ्न नहीं होगा और आत्मस्वरूप होने से नित्य प्राप्त होने से मोक्ष की प्राप्ति में भी कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो पाएगा उसका जो साधन है ब्रह्म विद्या वह उत्पन्न होती है उत्तम अधिकारी के चित्तमें अहम ब्रह्माष्टमी इत्या का जो तत्वमशादी महावाक्यों से वृत्ति उत्पन्न होती है वो ब्रह्म विद्या है वो उत्पन्न होती है इसलिए उसके उत्पत्ति में तो विघ्नों का आना संभव है और उन आने वाले विघ्नों को उनके निवृत्ति के जो जो शास्त्र ने साधन बताए हैं उन साधनों को अपना करके जो उत्तम अधिकारी दूर कर देता है उसके चित्त में जब अहम ब्रह्माष्टमी यह ब्रह्म विद्या उत्पन्न होती है तो उसका फल मोक्ष सुनिश्चित है इसे कहा गया इसलिए नव मंत्र में ये कहा कि स यह एक तत् हवई परम ब्रह्मेद ब्रह्म तो जो ब्रह्मवेद हैं का मतलब ब्रह्मवेदता है वह निश्चित ही ब्रह्म को प्राप्त करता है उसका कोई गत्यंतर नहीं होता मोक्ष को छोड़ करके कोई फलांतर उसे प्राप्त नहीं होता मोक्ष ही होता है उसका ब्रह्मज्ञ का और ब्रह्मज्ञ के कूल में कोई भी अब्रह्मज्ञ नहीं होता उनका दोनों प्रकार का वंश ब्रह्मज्ञ के रूप में चलता है और शोक उन्हें नहीं होता शोकाकुल करने वाली परिस्थिति जीवन में आने पर भी शोक नहीं होता और जन्म मरण के हेतु हेतुभूत पाप शब्दित जो संचित धर्माधर्म है वे भी समाप्त होते हैं। तरतिपापम से बताया गया और ये कहा गया कि वह हृदय ग्रंथी शब्दित तो सूक्ष्मतम आविद्यक वासनाओं से विमुक्त होकर के अमृत शब्दित तो मोक्ष को प्राप्त करता है अमृतो अमृतोभवती निर्विशेष ब्रह्म भाव में अवस्थित होता है इस प्रकार नवम मंत्र की तथा उसके भाष्य की चर्चा हम लोग प्रातः काल कर चुके हैं दशम मंत्र है इसका अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार तो इसे देखिए अवतरण भाष्य को अथ इदानिम ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उप प्रदर्शन उपस ब्रह्म विद्या का निरूपण हो गया ब्रह्म विद्या को भी बताया उसके साधनों को बताया फल को बताया इसलिए मुंडक उपनिषद का प्रारंभ जिसके लिए था वह वक्तव्य विषय तो पूरा हुआ अब ब्रह्म विद्या संप्रदान की विधि बताई जा रही है मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या किसे देनी है किसे नहीं देनी है ये बताया जा रहा है इसलिए ये कहते हैं कि ब्रह्म विद्या संप्रदान विधि उप प्रदर्शन तुम्ंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या का दान की विधि प्रदर्शित करके मुंडक उपनिषद का उपसंहार श्रुति के द्वारा किया जा रहा है उपसंहार क्रियते तो दशम मंत्र का उच्चारण कर लें तदेतद्युक्त क्रियावंतोत्रि ब्रह्मनिष्ठा स्वयं एकर्षिम जुहत एककर्षि श्रद्धय तेता ब्रह्मविद्यां विद्या शिरोव्रत विधिवैस्तु चीर्ण तो क्रियावंतः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा पहले तो है तेतदचा अभ्युक्तम् ये ब्राह्मण वाक्य हैं ये इस मंत्र का दशम मंत्र का अवतरण है तो ये कहा जा रहा है कि तद ये इन्हें ये जो दो सर्वनाम है तत् और ये ये दोनों सर्वनाम ब्रह्म विद्या संप्रदान विधान के परामर्शक हैं इसलिए तद एत इन दोनों सरोनामों का अर्थ होगा कि मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या दान का विधान ये तद एत शब्द का अर्थ निकलेगा वो दान का विधान ऋचिया यानी मंत्रेण ये जो अक्षमान मंत्र है क्रियावंत श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा इत्यादि इसे ऋचा शब्द से लेना तृतीय का एक क्वचन है ऋचा ऋच रिच शब्द है उसका तृतीय का एक क्वचन है ऋचा का मतलब मंत्रेण अभ्युक्तम यानी कहा गया है अभ्युक्तम का अर्थ होता है कहा गया है तो मुंडक उपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या प्रदान विधि इस वक्षमाण मंत्र के द्वारा बताई गई है ऐसी ही ब्रह्म विद्या प्रदान करनी चाहिए ये बताया जाएगा तो मंत्र है क्रियावतोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहते एकर्षिम कर्षि उत्तरार्ध में जो प्रारंभ में आ रहा है एक सरोना एक षष्टि का बहुवचन है इसके अनुरोध से यहाँ पर पूर्वाध में मंत्र के जुहते क्रियापद के कर्ता के रूप में ये ऐसा यो नाम का प्रथमा बहुवचनात का अध्यार करना क्योंकि नियम होता है यत तदोर नित्य संबंध शब्द और शब्द जिसका हिंदी में अर्थ होता है जो वह ये दोनों सर्वनाम हैं इनका नित्य संबंध होता है तो नित्य संबंध जिन दो में होता है उसमें से कहीं एक को देखो तो दूसरे का स्मरण हो आता है ये नियम होता है एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम एक हमेशा साथ साथ रहने वाले दो व्यक्ति में से एक व्यक्ति को कभी अकेला देखे तो दूसरे का स्मरण हुआता है ऐसे यथ शब्द और तत शब्द हमेशा साथ में प्रयुक्त होता है उनमें से यहां पर तेषाम यह एक शब्द तो दिख रहा है और यह शब्द नहीं दिख रहा तो उसका अध्यय करिए या चौथे पाद में दिख भी रहा है यही स्तुचीरणम यहां पर तो उसे तंत्र से उच्चारित मानिए तो वहां कर्मणि प्रयोग होने से यही ये तृतीय बहुवचन है और इस मंत्र का जो पूर्वार्ध है इसमें जो होते ये क्रियापद है कर्तरी प्रयोग है दो तीन प्रकार होते हैं न वाक्य के कर्ता अर्थ में कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में प्रत्यय आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कर्तरी प्रयोग कर्मणी प्रयोग और भाव में प्रयोग सकर्मक धातु का कर्ता और कर्मार्थ में प्रयोग होता है तो यहाँ जुहते क्रियापद में कर्ता अर्थ में वो है और चीर्णम इसमें कर्म अर्थ में है प्रत्यय इसलिए यही चीर्णम वहां पर यह शब्द हैं तृतीय बहुवचनांत उसी को पीछे ले आइए पूर्वाध में भी जोहते के कर्ता के रूप में लेकिन कर्ताथक प्रत्यन्त क्रियापद होगा तो कर्ता के वाचक पद में प्रथमा होती है तो वहाँ यह ये जो तृतीयांत है उसे प्रथमांत करना पड़ेगा या तो अध्यार करिए ये ऐसा प्रथमांत का या तो उत्तरार्ध में जो दिख रहा है यही उसकी विभक्ति को बदल करके प्रथमा बहुवचन करके तृतीय बहुवचन को जुहते के क्रियापद के रूप में ले आना तो अर्थ निकलेगा ये जूहते तेषा तो जो हवन करते हैं जो होम करते हैं तेषा यानी उन्हीं को उन्हीं को ब्रह्म विद्याम वेत ऐसा अन्वय होगा उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना है ये जुहते तेषा एव ये ताम ब्रह्म वदेत ऐसान करना तो ये लिखते हैं तो ये जो जुहते के करता है ये के विशेषण हैं ये शब्द से ग्रहण करना है प्रथमांत इन सबको और तो प्रथमांत इन सबको इधर बैठ सकते हैं तो पहला है विशेषण क्रियावंत तो क्रियावंत का अर्थ है कर्म करने वाले क्रिया शब्द से लेना शास्त्रीय कर्म तो शास्त्रीय कर्म करने वाले क्रियावंत शब्द का अर्थ जिनका चित्तगत मल और विक्षेप नामक दोष निवृत्त हो गया है आवरण नामक दोष विद्यमान है उनको माना जाता है ब्रह्म विद्या उपदेश के अधिकारी मल विक्षेप रहित व्यक्ति को मल नामक दोष की निवृत्ति का साधन है निष्काम कर्म और विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति का साधन है सगुण उपासना तो क्रियावंत शब्द से बताया जा रहा है कि मल नामक दोष की निवृत्ति का साधन जो निष्काम कर्म है स्वस्व वर्णाश्रम विहित अग्निहोत्रादि कर्म उसे माना जाएगा क्रिया शब्द से ग्रहण किया जाए और क्रियावंत यानी वह स्वस्व वर्णाश्रम विहित तो कर्म का अनुष्ठान पूर्व जन्मों से करते आ रहे हैं इस जन्म में भी किया है और कोई भी साधन तब तक करना होता है जब तक उस साधन का फल प्राप्त नहीं होता मल नामक दोष की निवृत्ति चित्त की शुद्धि नित्यानित्य विवेक उत्पन्न करने वाली चित्त शुद्धि ये निष्काम कर्म का फल है साधन चतुष्टय अंत जो प्रथम साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक यह नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है शुद्ध अंतकरण में मल रहित अंतकरण में तो नित्यानित्य वस्तुविवेक नामक साधन चतुष्ट अंतपाती प्रथम साधन की उत्पत्ति की योग्यता यदि चित्त में आई तो माना जाता है निष्काम कर्मरूप साधन पूर्ण हुआ चित्त शुद्ध हुआ तभी नित्यानित्य वस्तु विवेक होता है अन्यथा नहीं होता और वह नित्यानित्य वस्तु विवेक को उत्पन्न करने वाली चित्त शुद्धि निष्काम कर्मानुष्ठान पूर्ण रूप से जब होता है तभी हो पाता है चित्त शुद्ध नित्यानित्य वस्तु विवेक उदित होने योग्य हो जाता है अन्यथा नहीं इसलिए क्रियावंत शब्द से लेना कि नित्यानित्य वस्तु विवेक उदय की हेतुभूता अंतकरण की शुद्धि का साधन भूतो निष्काम कर्मयोग जिनका पूर्ण हो गया कर्मयोग और चित्त के विक्षेप को दूर करने वाला है ध्यान योग कहो उपासना कहो वो उपासना भी सगुण ब्रह्म की उपास्य ब्रह्म की पूर्ण हो गई है जिनकी उन्हें दिखाने के लिए कहा कि श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा तो श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ है का अर्थ है उपासक है चित्तगत विक्षेप नामक दोष की निवृत्ति का उपाय सगुण ब्रह्म उपासना भी जिनकी पूर्ण हो चुकी है और ब्रह्मनिष्ठ है का मतलब जो निर्गुण ज्ञे ब्रह्म है उस गेय ब्रह्म की जिज्ञासा से संपन्न है जिनके अंदर ज्ञे ब्रह्म को जानने की तीव्र इच्छा है जिज्ञासु है जो कृतकर्मा होगा कृतोपास्ति होगा उसी के अंदर शुद्ध जिज्ञासा होती है वो फिर किसी भी प्रलोभन से वो जिज्ञासा शांत नहीं होती जैसे नचिकेता की नचिकेता कृतकर्मा है कृतोपास्ती है तीव्र जिज्ञासा नचिकेता के अंदर है इसलिए यमराज्य के द्वारा उपस्थापित किए गए जो प्रलोभन है उन प्रलोभनों में से किसी भी प्रलोभन में नचिकेता फंसे नहीं उन्होंने कहा कि नान्यम वरम नचिकेता ऋणुते नचिकेता दूसरा वर ब्रह्म विद्या के वर को छोड़कर के मांग नहीं सकता ये जो आप कह रहे हो ये लो ये लो ये सब तो आप अपने पास ही रखी है इनकी क्या स्थिति है वो मैं जानता हूं ऐसी ब्रह्म जिनको होती है उन्हें कहा जाता है ब्रह्मनिष्ठ तो श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा श्रोत्रिया से उपासक को लीजिए और ब्रह्मनिष्ठा से उन वैसे जिज्ञासुओं को लीजिए जैसे नचिकेता की जिज्ञासा है जैसी मैत्रेयी को जिज्ञासा है ऐसी जिज्ञासा संपन्न जो है तो क्रियावंत श्रोत्रिया इन दोनों से तो बताया गया कृतकर्मा है कृतोपास्ति है निष्काम कर्मयोग तथा ध्यान योग कहो या उपासना कहो ये दोनों साधन जिसके परिपूर्ण हो गए हैं ये दोनों साधन जिसके परिपूर्ण होते हैं उसी के चित्त में वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा प्रकट होती है इसलिए वे ब्रह्मनिष्ठ हैं यानी ब्रह्म जिज्ञासु हैं पर ब्रह्म जिज्ञासु हैं ये जो दो साधन हैं निष्काम कर्मयोग और श्रोत शब्द से बताया गया उपासक का उपासना रूप साधन इन दोनों साधनों का प्रकाशक है वेद और अथर्व वेद का अध्ययन करने के लिए एक नियम होता है जिसे शिरोव्रत कहा जाता है तो पहले तो अथर्ववेद का अध्ययन करना होगा ना तो वेद अध्ययन से ही मल निवृत्ति के साधन निष्काम कर्म का स्वरूप ज्ञात होगा विक्षेप दोष निवृत्ति के साधन उपासना का स्वरूप ज्ञात होगा फिर उनका अनुष्ठान होगा उससे मल विक्षेप रहित चित्त होगा और ब्रह्मनिष्ठा यानी वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा आएगी इसलिए जरूरी है पहले कर्म का और उपासना का स्वरूप ठीक से समझना और इसे समझने के लिए वेद अध्ययन करना जरूरी है और वेद अध्ययन के साथ फिर वेद अध्ययन का अथर्ववेद के अध्ययन का एक अंग व्रत माना जाता है नियम माना जाता है उसको भी करना जरूरी है तभी वेद अध्ययन हो पाता है और अध्ययन होने के बाद कर्म उपासना का स्वरूप ज्ञात हो करके ये करेंगे इसलिए ये कहते हैं कि स्वयं श्रद्धयंतरशिम जुहते जुहते ये वैदिक आत्म ने पद है ऐसे हु धातु परस्मय पद ही है इसलिए भाष्यकार भगवान लिखेंगे जुहती जूहती तो श्रद्धयंत यानी श्रद्धा श्रद्धा संपन्न हो करके एक नाम वाला जो एक अग्नि होता है वो एक नामक अग्नि यानी कर्म है उस कर्म को अथर्व वेदी लोग करते हैं तो एक नामक अग्नि का यानी कर्म का स्वयं दूहते का अर्थ है स्वयं अनुष्ठान कर लिया है जिन्होंने उस एक नामक अग्नि का अनुष्ठान भी जिन लोगों ने कर लिया है और साथ में आगे कहते हैं उत्तरार्ध में चौथे पाद में शिरोव्रतम विधिवत येस्तु स्तुचीर्णम येस्तु स्तुचीर्णम इसमें तू शब्द है निपात जैसे नव मंत्र में ह और वई ये दो निपात थे तो उनके अलग अनेक अर्थ होते हैं वहां लोके ये अर्थ था वे का यहां तू इस निपात का अर्थ होगा समुच्चय समुच्चय अर्थ होता है च का इसलिए च के अर्थ में तू है इसलिए ये स्तू का अर्थ निकलेगा ये तो ये तो यू यीरोतम विधिवत चीर्णम ऐसा अन्वय करिए जिन्होंने अथर्ववेद के अध्ययन का अंगभूत भूत जो शिरोव्रत है उसका विधिवत अनुष्ठान किया है चीर्णम का है अनुष्ठितम चीर्णम शब्द का अर्थ अनुष्ठितम तो यही यानी जिनके द्वारा वेद अथर्ववेद के अध्ययन के अंगभूत शिरोव्रत नामक व्रत का अनुष्ठान कर लिया गया है जिनके द्वारा तेष्या ऐसा उनके साथ अनवय करिए तो वेद अध्ययन करते समय अथर्ववेद के अध्यताओं के लिए नियम है कि वेद अध्ययन करते समय एक पात्र में अग्नि जला करके अग्नि को प्रकट करके सिर पर रखा जाएगा वो पात्र और वेद का अध्ययन किया जाएगा सावधानी से सावधानी रहेगी ना इन्हें की स्वाध्याय चल रहा है और फिर इधर भी हो रहा है इधर भी हो रहा है तो गिर जाएगा उनके शरीर में पड़ेगा तो जल जाएगा और ऐसा कुछ होगा तो जलने के भय से नींद आदि नहीं होगी सावधानी रहेगी तो वो एक पात्र में अग्नि प्रकट करके जो भी वेद अध्ययन करते हैं अथर्ववेद का अध्ययन उनके शि में रखा जाता है विद्यार्थियों के और फिर उसका वो वेद का अध्ययन वे करते हैं उसे कहा जाता है शिरोव्रत उसकी भी विधि होती है तो विधिवत यानी जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा शिरोव्रत का जिन्होंने अनुष्ठान कर लिया का अर्थ है सांग वेद अध्ययन कर लिया जो वेद के अध्ययन का अंग हो तो शिरोव्रत का अनुष्ठान किया वो तो शिरोव्रत अनुष्ठान किया जाता है वेद अध्ययन के लिए का अर्थ निकलेगा साथ में उन्होंने वेद अध्ययन कर लिया वेद अध्ययन करने से क्या उनका कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए वो सब समझ में आएगा तो फिर वे निष्काम कर्मयोग भी करेंगे एक नामक अग्नि का प्रयोग जिस कर्म में होता है उस कर्म का भी अनुष्ठान करेंगे उपासना भी करेंगे तो ऐसा वे शिरोव्रत के अनुष्ठान के साथ वेद अध्ययन करके अपने कर्तव्या कर्तव्य को ठीक से जान लिया और जानने के बाद एक नामक अग्नि का भी श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान किया निष्काम वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान कर लिया और उपासनाओं का अनुष्ठान कर लिया और उनके फलस्वरूप ब्रह्म जिज्ञासु बन गए परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जिनके चित्त में है ऐसे जिज्ञासुओं को पहले बताया गया कि तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगछे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम उस शास्त्रवचन से प्रेरित होकर के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास गए जो परब्रह्म के अनुभवी आचार्य हैं और फिर वहाँ जा कर के अपनी जिज्ञासा प्रकट कर दी तो आचार्य के लिए फिर ये विधि है कि तेषा एव एताम ब्रह्म विद्या व उत्तरार्ध में जो तीसरा पाद है तेषा एव एताम ब्रह्म विद्या वदेत ब्रह्म विद्या उपदेश के अधिकारी को तीन पादों में बताया गया चौथे में भी विशेषता बताई गई विधिवत वेद अध्ययन कर लिया है जिन्होंने और पूर्वा पूर्व में दो पादों में भी वो कृतकर्मा कृत उपास्ति है ब्रह्म जिज्ञासु हैं करके बताया गया आगे हैं इन विशेषताओं से युक्त जो अधिकारी हैं उनके लिए कहा जा रहा है कि तेषाम एव ये ताम ब्रह्म विद्याम वेत तो उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करें तो ये ताम ये जो सर्वनाम है ये प्रकृत अर्थ का परामर्शक हैं प्रकृतव है मुंडक उपनिषद इसलिए मुंडक उपनिषद ग्रंथ को आधार बना करके जो ब्रह्म विद्या बताई जाती है वह ब्रह्म विद्या तो मुंडक उपनिषद आधारित ब्रह्म विद्या का उपदेश आचार्य तेजा एव वदेत करें उन्हीं को उपदेश करें एवकार जोड़ दिया है कि जो इन विशेषताओं से संपन्न हैं उन्हीं को उपदेश करें ये विशेषताएं जिनके अंदर नहीं उनको ना करें ये उप, मुंडक उपनिषद को आधार बना करके ब्रह्म विद्या प्रदान का विधान इस मंत्र के द्वारा बताया गया उपसंहार के लिए भाष्य को देखिए तद एत विद्या संप्रदान विधानम ऋचिया मंत्रेण अभ्युक्त यानी अभिप्रकाशित क्रियावंत तो ये तदेतद ऋचा अभ्युक्तम ये जो अवतरण वाक्य हैं इसका अर्थ भाष्कर भगवान ने किया तदेतद इन दो सरो नामों का अर्थ किया कि विद्या संप्रदान विधानम ऋचा का अर्थ कर दिया मंत्रेण अभ्युक्तम का अर्थ है अभिप्रकाशित मंत्र के द्वारा ज्ञापित है क्रियावंत का करते हैं कि यथोक्त कर्मानुष्ठान युक्ता ये क्रियावंत यथोक्त अनुष्ठान है मल नामक दोष की निवृत्ति का साधनभूत जो उसका का कर्म उसका अनुष्ठान मल निवृत्ति का साधनभूत कर्म है निष्काम कर्म इसलिए यथोक्त कर्म का अर्थ निकलेगा निष्काम कर्म और श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा का अर्थ करते अपरअ ब्रह्मणी अभ्युक्ता और पर ब्रह्म बुभुत्सव जो अपर ब्रह्म है यानी सगुण ब्रह्म है उसमें जो अभ्युक्त है, का अर्थ है उपासक है उपासना कर चुके हैं उसमें अभितः युक्त है। युक्त है समाहित है का अर्थ है उपासना से ही सगुण ब्रह्म में चित्त समाहित होता है इसलिए कृत उपास्ती है ये अपरस्मिन ब्रह्मणी अभ्युक्ता का अर्थ निकलेगा और पर ब्रह्म बुभुत्सव बुभुत्सव का अर्थ होता है जानने की इच्छा वाले किसको जानने की इच्छा वाले तो पर उपास्य ब्रह्म की उपासना रूप साधन में तो निष्णात है और पर का बोध नहीं है पर का बोध प्राप्त करने की इच्छा है बहुत सु स्वयं एक याने एकर्षी नामान अग्निम जुहते यानी जूहती आत्म ने पद छांद इसलिए भाष्कार भगवान ने जूहती ये पर पद कर दिया श्रद्धा यंतकार्थ कर दिया श्रद्धाना संत ये एका पीछे जो लिखा हुआ है न विधिवत ए वहाँ से अनुकर्षण कर दिया और विभक्ति बदल दी वे जूहती का करता है तो जो श्रद्धा संपन्न हो करके एक नामक अग्नि का अनुष्ठान करते जूहती का अर्थ है अनुतिषंती तेषा एवे जो इन विशेषताओं से युक्त है निष्काम कर्म अनुष्ठान कर चुके हैं उपासनाएं कर चुके हैं और चौथे पाद में बताया गया सांग विधिवत अथ वेद का अध्ययन भी कर चुके हैं जो उनके लिए लिखते हैं कि ये सब विशेषता वाले तेष्या वा व शब्द से ग्राह्य हैं तेषा एव संस्कृत आत्मनाम ये सब साधन चित्त को संस्कृत यानि परिष्कृत करने वाले हैं ब्रह्म विद्या धारण करने योग्य बनाने वाले हैं इसलिए तेषा एवं का निकला कि संस्कृत आत्मना पात्रभूता तो पात्र कहते अधिकारी को इसलिए पात्र भूत यानी अधिकारी भूत जो है अधिकारी बन गए हैं जो ये ताम ब्रह्म विद्याम इसका उतरण है टीका में ये द्वारक विद्या प्रदाने अयम विधि अथर्वणिका प्रकृत अवगम्यते प्रकृतपरामर्शका विद्याया प्रकृतत्व संभवात न सर्वत्र ब्रह्म विद्या इति सूचयन आह एक ब्रह्म अब विद्या पर ब्रह्म विद्या शब्द का तो अर्थ होता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याक चरम वृत्ति चित्त की प्रमा वो ब्रह्म विद्या है और उसी का विशेषण है ये और वो ये ये प्रकृत अर्थ का परामर्शक है और यहाँ पर तो ग्रंथ प्रकृत है न कि अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति तो यहाँ पर फिर ब्रह्म विद्या के विशेषण के रूप में प्रकृत अर्थ के परामर्शक येताम शब्द का प्रयोग कैसे हुआ ये प्रश्न होता है उसका उत्तर दिया जा रहा है ये ग्रंथ द्वारक इत्यादि से तो ये टीका और भाष्य भी हम लोग प्रातः काल देखते हैं कल अरे एक मंत्र बाकी है तो सुबह कल ये उपनिषद पूरा होगा फिर कोई छोटा सा ग्रंथ प्राथमिक शुरू वाला शुरू करते हैं कुछ दिन